तो श्री भगवान जी बोले हे निष्पाप इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है निसधेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में शन मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है जो मूड बद्दी मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूरक ऊपर से रोककर कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात धमभी कहा जाता है किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अन हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है तो शास्त्र भी कर्तव्य कर्म कर क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा तो कर्म ना करने से तेरा शीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा यज्ञ के निमित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है इसलिए है अर्जुन तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भरी भांति कर्तव्य कर्म का प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हो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 भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए सेम भोगता है वह चोर ही है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अथवा शीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है वृष्टि यज्ञ से होती है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 न कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भरी भांति करता रहे क्योंकि आशक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जनक आदि ज्ञानीजन भी आशक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे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 मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरत हूं क्योंकि पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मो में ना वरतू तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूं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 भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भरी भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसे अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं उन पूर्णता न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे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 हे कृष्ण तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात लगाए हुए कि भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है तो श्री भगवान जी कहने लगे रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम क्रोध है यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है इसको ही तू तो इस विषय में वेरी जान जिस प्रकार धुए से अग्नि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 मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान करके और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर करके हे महाबाहो तो इस काम रूप दुर्जे शत्रु को मार डाल इस प्रकार से तृतीय अध्याय कौन हुआ